श्री माँ शारदा पति गृह में कलकत्ता आकर लगभग एक पक्ष बलराम गृह में रहकर कर श्री कामार पुकुर जाने को प्रस्तुत हुई यात्रा के पूर्व दक्षिणेश्वर जाकर उन्होंने समस्त देव देवियों को प्रणाम किया और श्री रामकृष्ण के स्मृति चिन्हों को एक बार पुनः जी भर कर देखा स्वामी योगानंद गोलाप माँ आदि श्री को कांार पुकुर तक पहुँचाने के लिए साथ, साथ गए वे बर्दमान तक रेलगाड़ी से गए तत्पश्चात पास में पर्याप्त पैसे न रहने से आठ कोच दूर उचालन तक वे पैदल गए इससे श्री अत्यधिक थक गई उचालन में गोलाप माने जैसे तैसे थोड़ी सी खिचड़ी पकाई छुरीता श्री ने उसे खाकर बार बार कहा अरे गोलाब तुमने सचमुच अमृत ही पकाया है कुछ दिन कामार ठहरने के बाद स्वामी योगानंद आदि सभी अन्यत्र चले गए तदनंतर कामाल में श्री मां का अत्यंत दुखमय जीवन प्रारंभ हुआ इस समय प्रायः वे अकेले ही रही दो चार पूर्व परिचित ग्रामवासियों को छोड़ उनके दुख का हाल पूछने या सहानुभूति प्रकट करने के लिए कोई भी न था जब श्री कृष्ण काशीपुर में थे उस समय उनके भतीजे रामलाल दक्षिणेश्वर के कार्य से अवकाश पाने पर एक दिन उनके पास गए थे श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा था भवतारिणी की अर्थात दक्षिणेश्वर की काली की सेवा करना तब तुझे कोई अभाव न रहेगा फिर सिमा की ओर मुख करके उन्होंने कहा था तुम कांबार पुकुर में रहना और लक्ष्मी पर जरा ध्यान रखना तुम्हें उसे खाना नहीं देना होगा पर वह घर छोड़कर अन्यत्र न जाए भक्तगण जैसी मेरी भक्ति करते हैं वैसी तुम्हारी भी भक्ति करेंगे तत्पश्चात उन्होंने फिर रामलाल दादा से कहा था देखना तेरी चाची कांवार पुकुर में रहे रामलाल ने उत्तर दिया उनके जहाँ इच्छा होगी वहाँ रहेंगी इसका तात्पर्य समझने में श्री राम कृष्ण को देर न लगी इसी से वे रामलाल की भर्सना करते हुए बोले ऐसा क्यों रे तू मर्द ही क्यों हुआ लक्ष्मी देवी वृंदावन में श्री के साथ रहे लेकिन कांवर पुकुर नहीं गई कदाचित उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपने भाइयों के साथ ही रहना पसंद किया रामलाल ने श्री के अन्य वस्त्र का कोई उत्तरदायित्व तो लिया ही नहीं ऊपर से उन्होंने एक बड़ी अर्चन पैदा कर रखी थी रानी रासमणी के नाती त्रैलोक के नाथ विश्वास श्री को पाँच सात रुपये मासिक दिया करते थे जिस समय श्री माँ वृंदावन में थी रामलाल दादा ने काली मंदिर के खजानची आदि के कान भरे कि श्री भक्तों से पर्याप्त अर्थ पा जाती है संतान विधवा के लिए वही यथेष्ट है अतएव काली मंदिर के रूपये बंद हो गए नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी ने इन उन रुपयों को बंद न करने का अनुरोध किया परंतु कोई परिणाम न निकला श्री माँ को इसका समाचार मिला तो उन्होंने अत्यंत वैराग्य के साथ कहा बंद कर दिया तो करने दो जब ऐसे ठाकुर ही चले गए तब रुपया लेकर मैं क्या करूँगी इधर श्री रामकृष्ण के भक्तों ने निश्चय किया था कि गुरु पत्नी को दस रुपये मासिक देंगे किंतु कार्यतः कुछ न हुआ अतएव श्री माँ का कामार का जीवन केवल निस्संग ही नहीं बल्कि निसंबल भी था श्री रामकृष्ण ने एक बार उनसे कहा था तुम कामार पुकुर में रहना साक बो देना भात खाना और हरिनाम करना आदेश न होने पर भी यह युगावतार की इच्छा अथवा श्रीमा के भावी जीवन यापन के लिए एक उपाय निर्देश था मानो उस वाक्य को सार्थक करने के लिए इस समय श्रीमा को उसी तरह दिन बिताने पड़े श्रीमा के ऐसे दिन भी बीते जब केवल थोड़ा सा भात मिला पर नमक न मिला बहुत दिनों के बाद विभिन्न सूत्रों से इस समाचार के फैलने पर भक्तगण श्री को कलकत्ते ले आए पर यह तो बात की बात है अभी तो श्री माँ अत्यंत कष्ट सहती हुई भी श्री राम कृष्ण के गृह में पड़ी रही अपने दुख की बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि उनके कानों में श्री राम कृष्ण का अंतिम आदेश गूंज रहा था देखो किसी के सामने एक पैसे के लिए भी हाथ मत फैलाना तुम्हें मोटे अन्न वस्त्र का अभाव न रहेगा यदि एक पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैला दिया तो समझना अपना मस्तक ही बेच दिया एक बार पराया अन्न अच्छा है किंतु पराया घर अच्छा नहीं भक्ति यदि आदर से तुम्हें अपने यहाँ रखे तो भी अपने घर कांवरपुकुर के घर को कभी नष्ट मत करना कांवार पुकुर में श्री राम कृष्ण के निवास स्थान के उत्तरी भाग में आम रास्ते के ऊपर दक्षिणाभिमुख तीन कमरे थे जैसे अब भी है दीवार के बाहर पूर्व की ओर का कमरा बैठक खाना था बीच का कमरा अन्य कमरों की अपेक्षा बड़ा था उसमें रामलाल दादा के पिता स्वर्गीय रामेश्वर रहा करते थे उसके पश्चिम और श्री रघबीर के घर के उत्तर वाले कमरे में श्री रामकृष्ण रहा करते थे सीमा का कामार फुक का जीवन इसी में व्यतीत हुआ उन दो घरों के बीच एक खिड़की थी जिससे उत्तर के रास्ते पर जाया जाता था पुराना रसोई घर दक्षिण की दीवार से लगा हुआ पूर्व पश्चिम की ओर था तीन भागों में विभक्त इसी के एक कमरे में बाद में श्री का रसोई घर बना पश्चिम की दीवार से लगा हुआ बीच में श्री रघुबीर का कमरा था पूर्व की दीवार के बीच में मकान का प्रवेश द्वार था इस द्वार और रसोई घर के बीच ढेकी शाला थी जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उन दिनों श्री रघुबीर के कमरे में देवताओं के निमित्त जो वेदी थी उसे श्री राम कृष्ण के पिता क्षुदीराम ने अपने सिर पर मिट्टी ढो होकर बनाई थी इस समय उस वेदी पर चार देवता स्थापित हैं गोपाल मूर्ति को लक्ष्मी दीदी ने स्थापित किया था क्षुधी राम जी रामेश्वर तीर्थ से श्वेत पत्थर के श्री रामेश्वर शिव लाए थे श्री रघुवीर को उन्होंने स्वप्न में पाया था श्री शीतला का प्रतीक आम्र पल्लवयुक्त तथा सिंदूरलिप्त एक घट है श्री ने कहा था यही हमारे परिवार की आदि गृह देवी है उस समय कामार्पक समृद्ध जन और कोलाहलपूर्ण था परंतु इसी से लज्जाशीला श्रीमा के लिए वह भयप्रद भी था विशेषतः अशिक्षित अनुदार और सहानुभूति रहित ग्राम निवासी न तो श्रीमा की दरिद्रता और असहायता से विचलित हुए और न उनके उच्च आध्यात्मिक भावों के प्रति उन्होंने कोई जिज्ञासा ही प्रकट की ऐसी परिस्थिति में श्री के जीवन में अनेक समस्याएं दिखाई दीं श्री रामकृष्ण के शरीर त्याग के पश्चात काशीपुर में जब वे अपने हाथों के कंगन निकालने गई तब श्री रामकृष्ण ने दर्शन देकर उन्हें वैसा करने से रोक दिया था चिर सदभा श्री के वस्त्राभूषण में वैधब्द का चिन्ह न देख ग्राम की समालोचना धीरे धीरे मुखर हो उठी इससे उन्होंने हाथों के कंगन निकाल दिए उनकी दूसरी समस्या यह हुई कि वे गंगा प्रदेश में किस तरह रहे गंगा माई के प्रति आकर्षण उन्हें बराबर ही था हमने देखा है कि वे ग्राम की स्त्रियों के साथ बार बार गंगा स्नान करने जाया करती थी तेरह वर्ष दक्षिणेश्वर में निवास करते समय की तो बात ही क्या इन्हीं सब बातों को सोच माता जी का मन कुछ उद्विग्न हो उठा जहाँ तक कि वे एक बार गंगा स्नान के लिए जाने का विचार भी करने लगी इसी बीच एक दिन उन्होंने देखा कि सामने के रास्ते से श्री रामकृष्ण आ रहे और उनके पीछे पीछे आ रहे हैं नरेंद्र अर्थात स्वामी विवेकानंद बाबूराम स्वामी प्रेमानंद राखाल स्वामी ब्रह्मानंद आदि भक्तगण श्री माँ और भी देखा कि श्री राम कृष्ण के चरणों से जल का उस निकलकर सामने लहराता हुआ वेग से बह रहा है उन्होंने विचार किया देखते हूं ये ही तो सब कुछ है इनके ही चरण कमलों से तो गंगा निकल रही है अतः जल्दी से वे रघुवीर के कमरे के पास से मुट्ठी मुट्ठी जवा कुसुम तोड़ लाकर उस गंगा जी में पुष्पांजलि देने लगी तब श्री रामकृष्ण ने उनसे कहा तुम तो अपने हाथों का कंगन मत उतारो वैष्णो तंत्र जानती हो श्री माँ ने कहा वैष्णो तंत्र क्या है मैं तो कुछ भी नहीं जानती श्री रामकृष्ण बोले आज तीसरे पहर गौरदासी आएगी उससे सुन लेना उसी दिन अपराह हमें गौरी माँ आई वैष्णो शास्त्र के अनुसार उन्होंने श्री माँ को समझाया कि उनका वैधव्य असंभव है क्योंकि उनके स्वामी चिन्मय हैं, फिर वे लक्ष्मी हैं अतः उनके आभूषण त्याग करने से जगत श्रीहीन हो जाएगा इसके कुछ समय पश्चात योगीन माँ को कामार पुकुर आने पर श्रीमान ने इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था ठाकुर तब उस पीपल के पेड़ के पास खड़े थे अंत में देखा कि वे नरेंद्र के शरीर में विलीन हो गए यहाँ की धूल फाँको और प्रणाम करो इस घटना से श्री के मन में श्री कृष्ण संघ तथा कामार पुकुर का प्रकृत स्वरूप किस प्रकार से दृढ़ भाव से अंकित हो गया था इसे कहने की आवश्यकता नहीं तब से उनके मन से लोक निंदा का भय जाता रहा वे फिर कंगन और पतले किनारे की धोती पहनने लगी अंत तक उन्होंने यह त्यागा नहीं दैव विधान से ग्रामवासियों की समालोचना भी शीघ्र ही समाप्त हो गई स्त्री समाज में ही इन बातों पर शोर गुल मसता है और उसकी शांति भी वहीं होती है स्त्रियों की टीका टिप्पणी धीरे धीरे धर्मदास लाहा की बाल विधवा कन्या प्रसन्नमयी के कानों तक पहुंची प्रसन्नमई अपने शुद्ध चरित्र के लिए सभी ग्रामवासियों के सम्मान की पात्र थी सीमा के संबंध में नुक्ताचीनी सुनकर प्रसन्नमई ने अपने दोनों हाथ जोड़ माथे पर रखते हुए कहा गदाई अर्थात श्री रामकृष्ण और उसकी बहू ये देवांशी हैं ग्राम की मुखर स्थियाँ उसी दिन से चुप हो गई श्रीमा के दो समस्याओं आभूषण धारण और गंगा के समीप निवास के हल हो जाने पर भी अन्य जटिल विषयों का समाधान उतना आसान नहीं था गांव में आते ही श्रीमा ने पूर्व परिचिता प्रसन्नमयी और धनी लोहारिन आदि का सहारा लिया प्रसन्नमयी ने उन्हें ढाड़त बंधाते हुए कहा बहू इसके लिए तुम चिंता मत करो मेरी नौकरानी रात में आकर तुम्हारे पास सोएगी यदि श्रीमा को अकेली देखती तो धनी लोहारिन की बहन शंकरी भी कभी कभी रात्रि में उनके पास सोने आ जाया करती थी उनका एक भाई भी अनेक कार्यों में श्रीमा की सहायता करता था प्रसन्न में उनकी बराबर खोज खबर किया करती थी और श्रीमा से सारी बातों में उनकी राय लिया करती थी उस समय प्रसन्न में श्री रामकृष्ण के घर के दक्षिण में गोसाई महल में रहती थी वे अत्यंत भक्तिमती और देव द्विज तथा अतिथि को मानने वाली थी अतए श्री और उनमें वार्तालाप खूब हुआ करता और सत्संग में दोनों का काफ़ी समय कट जाता था इस प्रकार कुछ लोगों की हार्दिक या मौखिक सहानुभूति तथा सामयिक सहायता पाने पर भी श्री अपने को बहुत ही विपन्न अनुभव करती फटे कपड़ों में गांठ लगाकर पहनने और अपने हाथों में कुदाल ले मिट्टी गोड़ कर पैदा करके जीवन निर्वाह करने के लिए वे एक प्रकार प्रस्तुत थे। लेकिन भविष्य की अनिश्चितता पारिवारिक अनैक्य तथा सामाजिक उदासीनता या अत्याचारों पर तो उनका कोई वश न था हाँ श्री रामकृष्ण के दर्शनों से उनका मानसिक भय बहुत कुछ कम हो गया था श्री ने स्वयं कहा है उसके बाद ठाकुर के दर्शन पाने लगी तब धीरे धीरे वह भय दूर हो गया यह दर्शन अत्यंत घनिष्ठता के परिचायक थे एक दिन श्री रामकृष्ण ने दर्शन देकर कहा मुझे खिचड़ी खिलाओ श्रीमान ने विचार किया कि श्री रघुबीर ही दूसरे रूप में श्री रामकृष्ण हैं अतः खिचड़ी पकाकर कर उन्होंने श्री रघुबीर को भोग लगाया फिर बैठ भाव में श्री रामकृष्ण को खिलाने लगी लेकिन मन में शांति आने पर भी वातावरण प्रतिकूल ही रहा यहां सहज ही प्रश्न उठेगा कि जिस समय श्री ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन यापन कर रही थी उस समय क्या उनके मायके के सभी लोग निश्चिंत बैठे थे हम जानते हैं कि इन उन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उनकी मां श्यामा सुंदरी को अपने दिन अत्यंत दुख में बिताने पड़ते थे तथापि पुत्री की दशा सोच उन्होंने अपने मझिले पुत्र काली कुमार को श्री को बुलाने के लिए कामार पुकुर भेजा था परंतु श्री उस समय अपने मायके नहीं गई इसके बाद जब वे जयराम बाटी जाकर तीन चार दिन रही तब कन्या को भिखारनी वेश में देख श्यामा सुंदरी रो पड़ी उस समय श्यामा सुंदरी ने पुत्री को अपने पास रखना चाहा किंतु उन्होंने कहा मां इस समय तो मैं कांवार पुकुर जा रही हूँ बाद में वे जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा इसी बीच एक समय कामार पुकूर के पारिवारिक जीवन में महान हेर फेर हो गया उस समय श्री राम कृष्ण के भतीजे रामलाल और शिवराम तथा भतीजी लक्ष्मी देवी प्रायः दक्षिणेश्वर में ही रहा करते कभी कभी वे कामार पुकुर आकर थोड़े दिन रह जाया करते हमने देखा है कि रामलाल दादा श्री के प्रति कुछ उदासीन थे शिवराम के अर्थात शिवू दादा के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती यज्ञो पवित्र होते समय श्री शिवराम की भिक्षा माता बनी थी और शिवराम उनके प्रति पुत्र की ही भांति बर्ताव करते थे श्री भी इन सभी के प्रति माता का सा व्यवहार करती थी इसका परिचय हमें यथा समय प्राप्त होगा इस समय हम श्री राम कृष्ण के देहावसान के पश्चात के कुछ वर्षों की ही चर्चा कर रहे हैं इसी अवधि में एक बार लक्ष्मी देवी आदि बहुत से लोग कांमार पुकुर में थे श्री तब तक एक ही परिवार में थी परंतु घटना चक्र से परिवार की एकता और अधिक न चल सकी